शिव पुराण विद विद्वेश्वर संहिता इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था नंदी स्थान से परे जो स्वयं संवेद्य शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है अन्यथा नहीं ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है साधक को चाहिए कि वह पांच लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है वह साक्षात शिव स्वरूप ही है शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया हो रहता है शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए जो शिव के भक्त है वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामित्व प्राप्त होता जाता है इसमें संशय नहीं है शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें शक्ति वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझ कर शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझ कर शिवलिंग को नादरूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिव शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिवरूप ही है शीव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं जो सोलह उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं पाँच दस या सौ सपत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर जन्मने ही लेता